गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि नामक गुण की चर्चा हो रही है समस्त व्यवहार के हेतुभूत गुण को बुद्धि कहा जाता है उसी का दूसरा नाम है ज्ञान और उसके अवान्तर दो भेद हैं स्मृति अनुभव संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहा जाता है स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं अनुभव दो प्रकार का यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव यथार का लक्षण बताया गया तद्वती तत्प्रकार तद को अनुभव यथार्थ और उदाहरण हुआ रज रजत मैं इदम रजतम इत्याकारक ज्ञान इसमें तद्वती तत्प्रकारों को अनुभव यथार्थ इसे बताते समय तत्शब्द से ग्रहण किया जाता है किसको हाँ घटत्वादि धर्मों को विशेषण को विशेषण को और तत्प्रकारक में शब्द से विशेषण कोई दोनों दोनों शब्द से तद्वत में जो शब्द हैं और तत्प्रकारक में जो शब्द हैं दोनों में भी शब्द विशेषण का परामर्शक है तो इदम रजतम इसमें तत्व धर्म हैं विशेष विशेषण उसे लिया जाएगा शब्द से और तद्वत में तद्वत शब्द का अर्थ है तद्वान यानि रजतत्वान रजतत्वान कौन है रजत रजत यानि चांदी चांदी का धर्म है रजतत्व जैसे मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व तो मनुष्यत्वत है मनुष्य गोत्ववत है गोपिंड अश्वत्ववत है अश्वपिंड ऐसे रजतत्ववत है रजत तो तद्वत शब्द का अर्थ निकला रजत और तद्वती इसमें जो सती सब ये सप्तमी है तदवती में उसका अर्थ है विशेष्य सप्तमी विशेष्य को बताती है इसलिए वहा सप्तमी प्रत्यय को हटा दो सप्तमी प्रत्यय है वी में तकार उत्तरवर्ती इकार गी विभक्ति का जो बचा हुआ रूप सप्तमी का एक क्वेश्चन घी है ना और उसका बचा हुआ रूप।, रूप क्या है इकार की तो लचक व तदिते से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और बचता है ई और तदवत में तकार हल है वो ई में मिलकर के तद्वती बना है तो सप्तमी किसको कहा जाएगा पूरे तद्वती को सप्तमी नहीं कहा जाएगा जो अंतिम वर्ण है त में इकार उसे कहा जाएगा सप्तमी विभक्ति और जब सप्तम्यंत कहेंगे तो पूरा वो तद्वती शब्द वो सप्तम्यंत है सप्तमी है अंत में जिसके सप्तमी नामक प्रत्यय जिसके अंत में है तदंत हो जाएगा तद्वती शब्द और केवल सप्तमी कहने से प्रत्यय मात्र को लिया जाएगा और वो प्रत्यय का यहां स्वरूप क्या बचा है तद्वती में इकार ये सप्तमी है ना और तद्वत ये प्रातिपदिक है सुबंत में प्रकृति और प्रत्यय दो होता है ना प्रकृति हैं सुप प्रत्यय है प्रत्यय हैं है है। और प्रकृति हैं प्रातिपदिक प्रातिपदिक को कहा जाएगा प्रकृति और प्रत्यय को कहा जाएगा प्रत्यय तो प्रकृति है तद्वत शब्द जो प्रातिपदिक है और ई है जो घी का ई बचा वो प्रत्यय और ये कौन सा प्रत्यय है सुप प्रत्यय है तीन प्रत्यय है कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है सुप प्रत्यय है हाँ प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं ना कुछ सुप प्रत्यय है कुछ तीन प्रत्यय हैं कुछ कृत प्रत्यय हैं कुछ तद्धित प्रत्यय हैं कुछ स्त्री प्रत्यय हैं ऐसे कई एक प्रत्यय होते हैं तो यहाँ पर ये अनेकों प्रकार के प्रत्ययों में से सुप प्रत्यय हैं गि गी, गी का और सुप प्रत्यय भी अलग अलग सात नाम वाले होते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी ये नाम होते हैं सुप प्रत्ययों के सुप प्रत्यय इक्कीस हैं सुप प्रत्यय उनमें से सात त्रिक करते हैं त्रिक कहा जाता है तीन प्रत्यय के समूह को कहा जाएगा एक त्रिक जैसे पंचक कहा जाता है पांच के समूह को ऐसे 21 प्रत्ययों के त्रिक बनाएंगे तो कितने त्रिक होंगे सात त्रिक होंगे हाँ और उनकी हो जाएगी प्रथमा द्वितीया, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये संज्ञाएँ एक एक त्रिक में से प्रत्येक प्रत्येक सु औ जस ये प्रथम त्रिक है इसकी प्रथमा संज्ञा होगी कौन से सूत्र से सुपह सूत्र से तो प्रत्यय संज्ञा होती है वो तो विधि सूत्र है सुपह सूत्र से प्रातिपदिक से पर में गंत आबंत और ज्ञाप प्रातिपद और प्रातिपदिक से गंत से आबंध से और प्रातिपदिक से पर में स्वादि प्रत्यय होते हैं ये बताता है सुपह सूत्र वो विधि सूत्र है संज्ञा सूत्र नहीं है परस्य सूत्र तो कहेगा कि प्रत्यय जिससे होना है उसके पर में होगा वो परिभाषा सूत्र है कौन पर किस है किसम सू? जो सूत्र है उससे तो खाली आ, उससे ये स्वादी प्रत्यय होते हैं सु आ, सु आ, ये जो ये सुप प्रत्यय हैं और इससे जो हैं हो जाती हैं हो जाते हैं प्रातिप्ञंत आबंत और इनसे ये प्रत्यय इनकी सुप सूत्र से तो होती है शायद एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा है हाँ ये प्रथमा ये सात त्रिकों में से प्रत्येक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी और सौजे सौज सूत्र से स्वादि प्रत्यय होते हैं वो है प्रातिपदक से पर में विभक्ति सूत्र से विभक्ति संज्ञा होगी एक केस की लेकिन प्रथमा द्वितीया तृतीया संज्ञा किससे होगी विभक्ति से सूत्र तो विभक्ति संज्ञा करेगा वो सुबंध की भी तिगंत की भी विभक्ति संज्ञा होती है वो एक वचन द्विवचन संज्ञा करेगा द्विक द्विवचन एक वचन, वचन विधि सूत्र है एकत्व तो की कक्षा में एक वचन द्वित्व की कक्षा में द्विवचन होता करके बताता है प्रथमा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ये संज्ञाएँ कौन से सूत्र से होगी हाँ? सू है इति प्रथमा अम औट इति द्वितीया टा भ्याम इति तृतीया ये भी शिक्षा वाक्य है ये कोई वृत्ति वृत्ति नहीं है वो सूत्र की ये सुपर सूत्र में है कि सौज समर्थ सूत्र सौज समर्थ सूत्र में लिखा हुआ है ना, ये वृत्ति नहीं है जैसे इको एणच की वृत्ति है इक स्थाने यन अचि संहितायाम विषय ये ईकोणचि सूत्र की वृत्ति है हलअतम सूत्र की वृत्ति हैं उपदेशे जुन्नाशिक हल इत इस ये वृत्ति हैं ऐसे सु औजस इति प्रथमा अम औट सस द्वितीया ये कोई उस सूत्र की वृत्ति नहीं है ये शिक्षा के वाक्य हैं पाण पूर्वाचार्यों के शिक्षा वाक्य है और उन्होंने इन सुओ जस इन तीन प्रत्ययों की प्रथमा संज्ञा होती है ये बताया इस वाक्य से अम औट इति द्वितीया ये बताता है कि अम औट सस ये जो त्रिक है इनमें से प्रत्येक एक एक प्रत्यय की त्रिकत द्वितीया संज्ञा होगी अम की भी आउट की भी सस की भी तीनों में से हर एक की द्वितीया संज्ञा एक ओन बताएगा ये अम आउट सस इति द्वितीया ये इस सूत्र से द्वितीया संज्ञा हुई ऐसे गी ओस सु सुप। जो ज्यो जो ज्योस्ुप इसकी प्रथमा संज्ञा हो, या क्या सप्तमी संज्ञा होती है तो गी की सप्तमी संज्ञा करने वाला सूत्र है सूत्र वाक्य है पूर्वाचार्यों का ये पाणिनि जी का नहीं पूर्वाचार्यों का उस वाक्य से हो गई गी ओस और सुप की सप्तमी संज्ञा और इससे खाली ये सात संज्ञाएं हो गई इन इन वाक्यों से सौज समुट इस सूत्र में बताए गए जो 21 स्वादी प्रत्यय हैं उनमें से तीन तीन की ये प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे संज्ञाएं होगी ये बताया गया और फिर प्रथमा संज्ञक जो प्रत्यय होंगे उनका विधान करने के लिए सूत्र कौन सा है सु और ज, जस। इन तीन का विधान करने के लिए सूत्र आएगा वो तो कहेगा इक्कीस सामान्य रूप से सारे प्रत्यय होंगे एक साथ सुपह सूत्र से तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी हाँ हर एक सात त्रिकों में से प्रत्येक की प्रत्ते, क्रम से एक एक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा सु की एक वचन अव की द्विवचन और जस की बहुवचन लेकिन प्रथमा विधान करने वाला द्वितीया का विधान करने वाला, वाला तृतीया का विधान करने वाला सूत्र कौन है कौन वो तो सातों का करेगा एक इक्कीस प्रत्येक साथ होंगे करके बताएगा हां वो तो विधान करेगा एक वचन द्विवचन का लेकिन एक वचन तो सात हैं एक वचन कितने हैं सात है द्विक द्विवचन वचन द्विक द्विवचन को वचन है द्वे इससे जो है एक वचन द्विवचन होगा तो वो तो साथ साथ हैं और बहु सुबहवचन वो साथ है बहुवचन संज्ञक तो साथ तो एक ही बार में होंगे तो फिर उसके लिए व्यवस्था करने वाले कोई सूत्र चाहिए ना तो पहले ये जो है प्रथमा नाम जिनका हुआ उनका विधान करने वाले सूत्र करने वाला सूत्र आएगा विभक्त्यर्थ प्रकरण आएगा एक लघु सिद्धांत कहू मुदी कौन सा विभक्त्यर्थ प्रकरण उसमें है प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमायसा ऐसा एक सूत्र पहला ही सूत्र है प्रातिपदिक विभक्त्यर्थ प्रकरण में अंतिम में आता है विभक्त्यर्थ प्रकरण उसके बाद थोड़ा ही बचता है स्त्री प्रकरण प्रथमा का विधान करने वाला प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा ऐसा हाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इससे प्रथमा विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है और कर्तिकर्णयोस्त तृतीया ये तृतीया का विधान करने के लिए आएगा तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा का विधान होगा फिर प्रथमा कहने से पहले तो सौज समुट सूत्र से 21 प्रत्यय एक साथ प्राप्त होंगे उनमें से फिर देखना पड़ेगा कि ये जो जिससे प्रत्यय करना है वह प्रातिपदिक अर्थ मात्र में हैं या लिंग का वाचक हैं लिंग मात्र अधिक हैं या परिमाण मात्र परिमाण भी अधिक हो प्रातिपदिक अर्थ से तो प्रथमासज्ञक ही प्रत्यय होंगे बाकी छि 21 में से तीन बचेंगे और अठारह का व्यावर्तन होगा प्रथमासज्ञक तीन रहेंगे प्राप्त अब तीन में से ही एक साथ तीन तो नहीं किए जा सकते तो तीन में से भी प्रथम संघिक कौन किया जाएगा तो द्वेक द्विवचने के वचने बहुसुबहवचन हम ये कहेगा कि प्रातिपदिक अर्थ में यदि एकत्व तो की विवक्षा हो तो एक वचन द्वित्व की व्यवक्षा हो तो द्विवचन और बहुत्व तो की विवक्षा हो तो बहुवचन एक कहेगा कौन द्वेकोर द्विवचने के वचने बहुसु बहुवचन तो यदि प्रातिपदिक अर्थ में एकत्व की व्यवक्षा हो तो फिर प्रथमा में से तीन जो प्रथमा प्रथमासज्ञक हैं उनमें से एक वचन संज्ञक होगा और एक वचन प्रथमा प्रथमासज्ञक तीन प्रत्ययों में से केवल एक की ही रहेगी वो की रहेगी तो सु होगा द्वितीय की व्यवक्षा होगी तो प्रथमासज्ञक द्विवचन होगा जिसकी द्विवचन संज्ञा भी हो प्रथमा संज्ञा भी हो ऐसा एक ही है इक्कीस में वो औ जिसकी प्रथमा संज्ञा भी है और बहुवचन संज्ञा भी है ऐसा केवल एक ही है वो है जस केवल बहुवचन संज्ञक तो सात हैं और प्रथमा संज्ञक तीन है, लेकिन प्रथमा भी और बहुवचन भी संज्ञा हो ऐसे कितने हैं एक ही है एक केस में वो कौन है जस ऐसे ही सप्तमी प्राप्त हो वो सप्तमी करने वाला कौन सूत्र होगा सप्तमी का विधान करने वाला सूत्र है सप्तम अधिकारणे एक सूत्र है सप्तम अधिकारणे उसे तो सप्तम सप्तमी अधिकरण से हो जाएगा सप्तमी संज्ञक प्रत्यय और सप्तमी संज्ञक तो तीन है उनमें भी यदि एकत्व की वक्षा हो तो उठ करके कर सकते हैं ना बात उधर तो सप्तमी संज्ञक एक वचन यानी एकत्व की व्यवक्षा हो अधिकरण में तो सप्तमी संज्ञा एक वचन होगा द्विक और द्विवचने के वचने के अनुसार जिसकी सप्तमी संज्ञा हो और एक वचन संज्ञा हो ऐसा एक ही बचेगा वो एक कौन है इक्कीस में से गी इसी की सप्तमी संज्ञा और एक वचन संज्ञा रहेगी वो हो जाएगा और गी का लक्ष्य होता देश से गला जाएगा ई बचेगा वो सप्तमी भक्ति है वो यहाँ पर विशेष्य अर्थ में है कहाँ पर तद्वती में तद्वती में जो ईकार है उसका अर्थ है वो ई को हटा दो और उसके स्थान पर विशेष्य को जोड़ दो जो ई का अर्थ है तो तद्वत विशेष्य बहुरी समास होने से क प्रत्यय होता है तो तद्वती का ही अर्थ निकलेगा तदवत विशेष्यक तदवती यानी तद्वत विशेष्यक और तत्प्रकारक तो तदवत विशेषक सती तत्प्रकारकत्व यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम ऐसा हो जाएगा यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या होगा तदवत विशेषक जो ज्ञान है अनुभव है और तत्प्रकारक तत्प्रकारक में प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण इसलिए तदवत तत् तत्विशेषणक तत कहो या प्रकारक कहो जो अनुभव उसे कहा जाएगा यथार्थ अनुभव जिस अनुभव का विशेषण रजतत्व है जिस अनुभव में विशेषण के रूप से विषय रजतत्व बन रहा है और विशेष्य के रूप में विषय बनता है रजतत्व धर्म वाला रजत विशेष्य बनता है उसे कहा जाता है यथार्थ अनुभव ये विशिष्ट अनुभव रहेगा विशेषण से विशिष्ट को विषय करने वाला अनुभव होगा विशेषण और विशेष दोनों भी रहेंगे उसके विषय तो विशिष्ट ज्ञान की ज्ञान के विषय तीन होते हैं जैसे विशिष्ट का भाव तीन प्रकार का होता है तो ये विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान के विषय भी तीन होंगे वो तीन कौन एक तो विशेषण एक विशेष्य और दूसरा दोनों का आपस में जो संबंध होगा विशेषण और विशेष्य का जो आपस में संबंध बनेगा वो संबंध ये तीन विषय बनेंगे इन तीनों को विषय करने वाला जो ज्ञान वो हो जाएगा यथार्थ ज्ञान विशेषण विशेष्य और उन दोनों का संसर्ग ये तीन विषय बनेंगे और ज्ञान को कहा जाएगा विषयी इन तीनों को कहा जाएगा विषय जिसका विषय है ना उसको विषयी कहते हैं और विषय को विषय कहा जाएगा वो विषय के तीन भेद हुए जो जो जो विषय बनेगा तो विशिष्ट ज्ञान में विषय हुए ये तीन विशेषण भी विशेष्य भी और उनका संबंध भी तो इधम रजतम इस ज्ञान में विशेषण के रूप में विषय कौन बनेगा शब्द से जिसको लिया जाएगा वो विशेषण होगा ना वो हो जाएगा रजतत्व और विशेष्य के रूप में विषय कौन बनेगा रजतत्ववान रजत केवल रजत का या रजतत्ववान का वो विशेष्य बनेगा उसे तद्वत शब्द से लिया जाएगा रज कौन है रजत और उन दोनों का आपस में संबंध रजतत्व और रजत इन दोनों का आपस में जो संबंध होगा विशेषण का और विशेष्य का क्या संबंध है रजतत्व का रजत के साथ तो रजतत्व ये सामान्य नाम का पदार्थ है और रजत जो है द्रव्य है नौ द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है रजत वो तो आ, आ, आ, कौन सा तेज है हाँ कौन सा तेज यानी तेज के पहले दो भेद बताएं नित्य अनित्य तो नित्य तेज है कि अनित्य तेज है नित्य तेज तो है परमाणु रूप अनित्य तेज है कार्य रूप तो ये कार्य रूप है और फिर कार्य रूप अनित्य तेज के अवांतर तीन प्रकार चार प्रकार है शरीर इंद्रिय तीन प्रकार शरीर इंद्रिय विषय भेद से तीन प्रकार हुए और विषय रूप तेज के चार प्रकार हुए औदर्य भौम अबिंधन और आक्रज ये चार प्रकार है तो इसमें से आक्रज तेज है कौन तो है। रजत तो द्रव्य है और रजतत्व ये सामान्य नाम का पदार्थ तो पदार तो है? है तो सामान्य नाम का पदार्थ द्रव्य में किस संबंध से रहता है यदि जाति है तो रजतत्व जाति है ना, तो अपने जाति और जाती मान में क्या संबंध होता है समय सम्बन्ध क्रिया क्रियावान जाति जातिमान अवय अवयवी गुण गुणी इनका समु संबंध होता है इसलिए रजतत्व जाती है और रजतवत रजत जातिमान है तो जाति जातिमान का आपस में समु संबंध होगा तो विशेषण जो रजतत्व और विशेष्य जो रजत इनका समु संबंध ये भी विषय बनेगा संसर्ग रजतत्व रजत में समवाय संबंध से विशेषण है समय संबंध से रहता है तो रजतत्व से रजतत्व विशेषणक रजतत्वत तो रजत विशेषक और समवाय संसर्गक अनुभव ये यथार्थ अनुभव कहलाएगा रजत को देख करके यह रजत है ये अनुभव हुआ ये यथार्थ अनुभव है हाँ और सुक्ति को देखा और इदम रजतम ये ज्ञान हुआ तो ये सुक्ति में तो रजत रजतत्व तो नहीं है ना समवा संबंध से उसमें का तो रहेगा रजत तत्व तो नहीं रहेगा तो का को देख करके जो इदम रजतम ये ज्ञान होगा ये अयथार्थ अनुभव माना जाएगा और यथार्थ अनुभव होगा रजत को देख करके रजत का ज्ञान हुआ वो यथार्थ अनुभव है इसी का दूसरा नाम है प्रमा तो यथार्थ अनुभव के परिष्कृत लक्षण को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे रजत क्या नाम तद्वत विशेषक विशेषकत्वे सति यथार्थ अनुभवस्य तत्कार लक्षण तो जो तद्वत विशेषक है और तद विशेषणक है ऐसे अनुभव को यथार्थ अनुभव कहा जाता है इसके कई एक उदाहरण हैं वो अपने आप समझना होता है ये लक्षण प्रमा का बताया गया ये सभी प्रकार के प्रमा में घटेगा सभी प्रकार के प्रमा में तो पर्वतोविमान एक अनुमिति रूप यथार्थ अनुभव हुआ अनुमिति प्रमा रूप यथार्थ अनुभव हुआ ये भी तो अनुभव है जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो भी अनुभव है और धूम को पर्वत में देख करके फिर जो वो निमान ये ज्ञान हुआ इसे भी कहा जाएगा यथार्थ अनुभव तो निमान इस ज्ञान में भी यथार्थ अनुभव का लक्षण घटाना होगा ना तो यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या है तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ तो ये कैसे घटेगा इसमें तत्शब्द से किसको लिया जाएगा पर्वतोव्यमान कहते समय पर्वतोव्यमान ये यथार्थ अनुभव है इसमें लक्षण घटाना है उस समय तत्शब्द से किसको लिया जाएगा धर्म को जैसे वहाँ रजत में रहने वाला रजतत्व तो धर्म लिया जा रहा था यहाँ पर पर्वतोव्यमान तो वन््यमान में मान के पहले जो होगा जैसे तद्वत इसमें वत के पहले क्या है तत उससे धर्म को लिया जा रहा था ना ऐसे यहाँ पर वन्नीमान इसमें मान के पहले जो होगा ना वन्नी वह धर्म है यहाँ तो रजतत्व धर्म था और पर्वत का धर्म कौन है वन्नी धर्म कहते हैं आश्रित पदार्थ को पर्वत में वन्नी हैं, धुआं भी निकल रहा है और धुएं को देख करके वन्नी की अनुमिति हुई वो अनुमिति है वास्तविक ही अग्नि लगा है पर्वत में और वहाँ पर अग्नि दिख नहीं रहा था धुआँ उसका कार्य दिख रहा था तो मानते हैं ना जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर वन्नी है ये गलत ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है कि यथार्थ ज्ञान है प्रमा है ये तो प्रमा है तो पर्वतो वन्यमान इस प्रमा में यथार्थ अनुभव का लक्षण घटाते समय शब्द से लिया जाएगा वन्नी को यहाँ धर्म कौन है वन्नी वही विशेषण ही तो पर्वत का पर्वतो वन्यमान का अर्थ है वन्य विशिष्ट पर्वत वन्यमान पर्वत कहने का अर्थ है वन्य विशिष्ट पर्वता तद्वान का अर्थ है तद विशिष्ट तो यहां पर तद शब्द से किसको लिया जाएगा विशेषण को तो पर्वतो वन्यमान में वन्य पर्वत का विशेषण है ना विशेषण है, है? क्या कौन विशेषण हमेशा गुण ही होगा तो ये रजतत्व तो गुण थोड़ा ही है चौबीस गुणों में रजतत्व तो कौन सा गुण है वो तो, तो सामान्य नाम का पदार्थ हुआ विशेषण तो कोई भी हो सकता है द्रव्य भी हो सकता है गुण भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है जाति भी हो सकती हैं विशेष भी हो सकता है विशेषण कोई भी बन सकता है तो यहाँ पर्वतो वन्यमान में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण है और एक विशेष्य द्रव्य है पर्वत भी द्रव्य है वन्नी भी द्रव्य है इसमें पर्वत हैं विशेष्य रूप द्रव्य और वन्नी हैं विशेषण रूप द्रव्य वन्य को विशेषण रूप द्रव्य कहा जाएगा या विशेषण बना है इसलिए तो शब्द से वन्नी को लिया जाएगा तो तद्वान शब्द से कहा जाएगा तत्वत शब्द से पर्वत को तत यानी वन्नी और वो वन्नी तत् शब्द का अर्थभूत वन्नी जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा तदवत वन्नी मान जब वन्य में ई है ना उसके कारण व को म ही रहेगा तो वन्यमान कहा जाएगा वन्हींमत पर्वत है व्यमान और सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या बताया था विशेष्य इसलिए तदवती का अर्थ निकलेगा वन्नीमत विशेष्यक तत् यानि वहि तद्मा यानि वन्नीमान वो हो गया पर्वत तद्वत शब्द का अर्थ और वो है विशेष्य सप्तमी का अर्थ विशेष्य है ना, तो तद्वती का अर्थ निकलेगा वन्नीमद विशेष्यक सती ये वहिमान पर्वत विशेष्य है किसमें वन्नीमान पर्वतह इस ज्ञान में इस ज्ञान में विशेष्य के रूप में विशेषण कौन विशेष्य के रूप में विषय कौन बन रहा है पर्वत विशेष्य के रूप में विशेषण बन रहा है और विशेषण के रूप में विषय कौन बन रहा है वनि शब्द से वन्नी को लेना है तो वन्नी कहो या विशेषणक कहो तो पर्वत विशेष्यक और वनि प्रकारक अनुभव वो कौन सा है पर्वतो वन्हींमान यह अनुभव अनुभव अनुमान ये हुआ इस अनुभव को कहा जाएगा यथार्थ अनुभव यदि वास्तविक रूप से ही पर्वत में धूम देख करके वन्नी विद्यमान है तो वन्नी वाला पर्वत है ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा यथार्थ अनुभव माना जाएगा ऐसे भूतल घटवत भूतलम घटवत भूतलम इसमें घट हैं विशेषण भूतल हैं विशेष्य वत के मत के पहले जो होता है वो विशेष्य होता है विशेषण होता है और मत या वत से युक्त अर्थ को माना जाता है विशेष्य तो घटवत में घट हो गया विशेषण और घटवत भूतल हो गया विशेष्य और घट हो गया विशेषण तो जिस भूतल पर घट रखा हुआ है उसे देख करके ये अनुभव हो रहा है कि घटवद भूतलम यानी घट, घट विशेषणक भूतल विशेषक अनुमान अनुभव ये यथार्थ अनुभव होगा इसे यथार्थ अनुभव कहा जाएगा ये स्वयं अपने आप घटाना पड़ता है ये यथार्थ अनुभव का तो लक्षण बता दिया ये जिसमें घटेगा उसे कहा जाएगा यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव का लक्षण बताया जा रहा है तद अभावती तत्प्रकारों को अनुभवो अयथार्थ तो यथार्थ अनुभव में और अयथार्थ अनुभव में इतना अंतर है कितना अंतर दिख रहा है यथार्थ अनुभव तो था तदवत प्रकार विशेष्यक तत्प्रकारक तद तद्वती तत्प्रकारक तद अनुभव था ना और यहाँ तद अभाववती तत्प्रकार का अनुभव तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव वो हो जाएगा अयथार्थ अनुभव तो जैसे सुक्ति को देख करके इदम रजतम ये ज्ञान हुआ तो सुक्ति में रजतत्व नहीं है तो रजतत्व का अभाव है तो सुक्ति का को तो कहा जाएगा रजतत्व अभावत सुक्ति का रजतत्व अभावती है और उसमें रजतत्व का ज्ञान विशेष के रूप विशेषण के रूप से तो सुक्ति का विशेषक और रजतत्व प्रकारक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान होगा ऐसे वन्नीवद वन्नीमत जलहृदम वन्नीमत जलहृदम तो एक जल रथ कहते तालाब को तो ठंडी के दिनों में पानी से जो निकलते हैं ना भाप जैसी मुंह से भी बोलते समय भाप निकलती है ठंडी में और उस भाप में किसी को धुए का भ्रम हुआ और उस भाप को समझ रहा है धुआ वो जो तो जलाशय में जलाशय के ऊपर भाप दिख रही है वो धुआं है और उसे देख करके अनुमान कर रहा है कि जल वन्नी मत जल रदम क्यों धुम धुआं तो ये धुआं है उस पर छाया हुआ तो जहाँ धुआं होता है वहाँ वन्नी होता है तो जल पर धुआं है, इसलिए वहाँ वन्नी है ये जो अनुमान हो अनुभूति अनुमिति होगी ये अयथार्थ अनुमिति होगी ये यथार्थ अनुभव नहीं है जलरथ में वन्नी नहीं है तो तद् यानी वन्नी तद अभाव यानी वन्नी का अभाव और वन्य अभाववान है जलरथ और उसमें वन्य तो प्रकारक ज्ञान हो रहा है यदि तो ये अयथार्थ ज्ञान माना जाएगा इसे अयथार्थ ज्ञान कहा जाएगा सुज्जु में सर्पत्व का अभाव है तो तत् सर्पत्व और तद अभाव यानी अभाव, तद्वान है रस्सी रज्जु और उसमें सर्प का ज्ञान तत् सर्पत्व प्रकारक ज्ञान वो हो जाएगा अयम सर्प इत्याक ज्ञान अयम सर्प ये जो ज्ञान है इसे कहा जाएगा अयथार्थ ज्ञान रज्जु को देख करके जो सर्प का ज्ञान हो रहा है वो अयथार्थ ज्ञान इसलिए है कि सर्पत्व अभावत रज्जु में सर्पत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है ये अयथव तो यह कहा कि तदवती तकारको अभव अयथ यहां इदम रजत ज्ञान है। उच्चेते। तो सुक्ति कामें इदम रजत तो ये जो अयथार्थ अनुभव अयथव सा शब्द से लेना इसे अप्रमा भी कहा जाता है अप्रमा कहो भ्रांति कहो भ्रम कहो सुदि को देख करके रजतादि का ज्ञान अप्रमा है अयथार्थ अनुभव है इस प्रकार ये अनुभव के जो दो भेद बताए गए थे यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव इन दोनों का लक्षण बताया गया अब यथार्थ अनुभव के प्रकार चार प्रकार बताए जा रहे हैं यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है यथार्थ अनुभव का मतलब प्रमाण तो प्रमाण चार प्रकार की होगी प्रमा के चार प्रकार बताए जाएंगे इसको देखते हैं कल